पातंजलि योग प्रदीप साधनपाद सूत्र इकतीस अहिंसा जिस प्रकार सारे क्लेशों का मूल अविद्या है उसी प्रकार सारे यमों का मूल अहिंसा है हिंसा तीन प्रकार की है पहला शारीरिक किसी प्राणी का प्राण हरण करना अथवा अन्य प्रकार से शारीरिक पीड़ा पहुंचाना दूसरा मानसिक मन को क्लेश देना तीसरा आध्यात्मिक अंतकरण को मलिन करना यह राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह भयादि तमोगुण वृत्ति से मिश्रित होती है जैसा कि सूत्र तीस की व्याख्या में बदला आए हैं किसी प्राणी की किसी प्रकार की हिंसा करने के साथ साथ हिंसक अपनी आत्मिक हिंसा करता है अर्थात अपने अंतकरण की हिंसा के क्लिष्ट संस्कारों के मल से दूषित करता है इन तीनों प्रकार की हिंसाओं में सबसे बड़ी हिंसा आध्यात्मिक हिंसा है जैसा कि ईशोपनिषद में बतलाया है असुर्या नामोका अंधे तांस्ते तमशावृता प्रीत्याभिगछति के चात्मनोजना जो कोई आत्मघाती लोग हैं अर्थात अंतकरण को मलिन करने वाले हैं वे मरकर उन लोकों में योनियों में जाते हैं जो असुरों के लोक कहलाते हैं और घने अंधेरे से ढके हुए हैं अर्थात ज्ञान रहित मूढ़ नीच योनियों में जाते हैं शरीर तथा मन की अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठतम है क्योंकि शरीर और मन तो आत्मा के कारण साधन है जो मनुष्य को उसके कल्याणार्थ दिए गए हैं इसलिए हिंसक अधिक दया का पात्र है उसके प्रति भी द्वेष अथवा बदला लेने की भावना रखना हिंसा है इसलिए जिस पर हिंसा की जाती है उसके तथा हिंसक दोनों के कल्याणार्थ हिंसा पाप को हटाना चाहिए योगी में अहिंसा व्रत की सिद्धि से आत्मिक तेज इतना बढ़ जाता है कि उसकी सनिधि से ही हिंसक हिंसा की भावना को त्याग देता है मानसिक शक्ति वाले मानसिक बल से हिंसा को हटा दे वाचिक तथा शारीरिक शक्ति वाले जहां तक उनका अधिकार है उस सीमा तक इन शक्तियों को हिंसा के रोकने में प्रयोग करें, शासकों तथा न्यायाधीशों का परम कर्तव्य संसार में अहिंसा व्रत को स्थापन करना है जिस प्रकार कोई मनुष्य मनोन्मत अथवा पागल होकर किसी घातक शस्त्र से जो उसके पास शरीर रक्षा के लिए है अपने ही शरीर पर आघात पहुंचाने लगे तो उसके शुभ चिंतकों का यह कर्तव्य होता है कि उसके हितार्थ उसके हाथों से वह शस्त्र हरण कर ले इसी प्रकार यदि कोई हिंसक शरीर रूपी शस्त्र से जो उसको उसकी आत्मा के कल्याणार्थ दिया गया है दूसरों को तथा अपनी ही आत्मा को हिंसा रूपी आघात पहुंचा रहा है और अन्य किसी प्रकार से उसका सुधार असंभव हो गया है तो अहिंसा तथा उसके सहायक अन्य सब यमों की सुव्यवस्था रखने वाले शासकों का परम कर्तव्य होता है कि उसके शरीर का उससे वियोग कर यह कार्य अहिंसा व्रत में बाधक नहीं है वरन अहिंसा व्रत का रक्षक और पोषक है पर यदि यह कार्य देशादि तमोगुण, वृत्तियों अथवा बदला लेने की भावना से मिश्रित है तो हिंसा की सीमा में आ जाता है अहिंसा के स्वरूप को इस प्रकार विवेक पूर्वक समझना चाहिए कि सत्य रूपी धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य श्रेष्ठ भावनाओं के प्रकाश में अहिंसा तथा उसके अन्य सब सहायक यमों में और तमरूपी अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य नीच भावनाओं के अंधकार में हिंसा तथा उसके सहायक अन्य चारों वितर्कों में प्रवृत्ति होती है धर्म स्थापन के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य है उससे बचना हिंसा रूपी अधर्म में सहायक होना है स्वधर्मम अचावेक्ष नविकम्पित मर्सी धर्माधि युद्धा श्रेयत क्षत्रिय न विद्यते गीता स्वधर्म को समझकर भी तुझे हिचकिचाना उचित नहीं है क्योंकि धर्म युद्ध की अपेक्षा क्षत्रि के लिए और कुछ अधिक श्रेयस्क नहीं हो सकता यदिछया चोपपन्नम स्वर्गद्वारृत सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध गीता हे पार्थ जो अपने आप प्राप्त हुआ और मानो स्वर्ग का द्वार ही खुल गया हो ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है वेद में भी ऐसा बतलाया गया है यथा ये युद्यंते प्रधनसु सूरासो ये तनुत्यजह येवा वा सहस्त्र दक्षिणास्थान चिदेवापि गच्छतात ऋग्वे अथर्वेद जो संग्रामों में लड़ने वाले हैं जो सूर्यवीरता से शरीर को त्यागने वाले हैं और वे जिन्होंने सहस्त्र दक्षिणाएँ दी है तो उनको अर्थात उनकी गति को भी प्राप्त हो